श्री रामकृष्ण भक्त मालिका गिरीश चंद्र घोष इसके कुछ वर्ष बाद बलराम मंदिर में दूसरी बार दर्शन हुआ के शुभागमन के उपलक्ष्य में भक्त प्रवर बलराम ने मोहल्ले के अनेक लोगों को आमंत्रित किया था गिरीश भी निमंत्रण पाकर वहां आए उनकी धारणा थी कि योगी और परम हंसगण किसी से बातें नहीं करते और न किसी को नमस्कार ही करते हैं तथापि यदि कोई बारम बार अनुरोध करे तो उसे केवल चरण सेवा की अनुमति देते हैं परंतु ये, ये तो उसके परमहंसूर्वक वार्तालाप करते हैं, फिर का कर बार प्रणाम करते हैं। में पटु नाट्यकार ने देखा कि इस वास्तविकता के समक्ष उनका काल्पनिक चित्र मानव ढूंढना उठा है वे स्तंभित रह गए परंतु वह विस्मय परिचय में पर हुआ उस दिन अमृत बाजार पत्रिका के संपादक शिशिर कुमार घोष भी उपस्थित थे उन्होंने कहा चलो और क्या देखोगे गिरीश की ओर भी देखने की गिरीश की और भी देखने की इच्छा थी परंतु शिशिर बाबू उन्हें जबरन ही खींच ले गए तृतीय दर्शन के अवसर पर ठाकुर स्वयं भी उनके पास आए पर तब भी उनके मन से संदेह तथा अहंकार का कोहरा नहीं छटा था अतः गिरीश बाबू पहचान कर भी अपरिचित बने रहे चतुर्थ दर्शन के पूर्व वे जगदम्बा को पुकारने के फलस्वरूप देवताओं की अलौकिक शक्ति में विश्वासी हो चुके थे परंतु तब भी उन्हें परलोक के पथ प्रदर्शक गुरु का पता नहीं लगा शास्त्र में लिखा अवश्य है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा आदि परंतु भगवान को गुरु भले ही मान लिया जाए पर भला मनुष्य को कैसे गुरु का आसन दिया जा सकता है अहंकार पग पग पर बाधा जो होता रहता है इन्हीं दोनों एक ने उन्हें बताया कि वे भगवान भगवान को भोग लगाया करते करते हैं हैं। और भगवान भी उसे स्वीकार करते हैं। कभी कभी रोटी पर दाँत के चिन्ह दिख पड़ते हैं परंतु गुरु पाए बिना वैसा अनुभव मिलना असंभव है घटना सत्य हो या न हो गुरु प्राप्ति के बारे में यह बात सुनकर गिर बाबू ने अपने को असहाय समझा और बंद कमरे में आंसू बहाने लगे इसके कुछ दिन बाद वे मोहल्ले के चौराहे पर एक चबूतरे पर बैठे हुए थे उसी समय उस रास्ते से होकर ठाकुर कुछ भक्तों के साथ बलराम मंदिर की ओर निकले ग्रीस से आंखें मिल जाने पर ठाकुर ने उन्हें नमस्कार किया परंतु उत्तर में ग्रीस ने नमस्कार करने पर इस बार उन्होंने पुनः नमस्कार नहीं किया और अपने रास्ते पर चलते गए पर अब गिरीश को ऐसा लगने लगा मानो कोई अदृश्य डोर से बांधकर उनके हृदय को खींच रहा हो थोड़ी ही देर में एक भक्त ने उनसे आकर कहा परमहंस देव आपको बुला रहे हैं तदनुसार वे बलराम मंदिर गए कुछ समय बाद ठाकुर अचानक बोल उठे बाबू मैं अच्छी तरह हूँ बाबू मैं अच्छी तरह हूँ और कहते कहते उनकी जाने कैसी अवस्था हो गई वे फिर कहने लगे नहीं नहीं यह ढोंग नहीं है ढोंग नहीं है यह क्या गिरीश के संदेश का उत्तर था थोड़ी देर बाद गिरीश के साथ उनके निम्नलिखित बातें हुई गिरीश गुरु क्या है ठाकुर गुरु क्या है जानते हो मानो विवाह की जोड़ी लगाने वाला मध्यस्थ तुम्हें गुरु प्राप्त हो चुके हैं गिरीश मंत्र क्या है ठाकुर ईश्वर का नाम और भी कुछ वार्तालाप के पश्चात गिरीश लौटे लौटते समय उन्होंने अनुभव किया मानो उनके अभिमान का बांध टूट रहा है अंत में इस देव मानव के समक्ष उन्हें सिर झुकाना ही होगा पांचवे दर्शन के समय उस भग्न अभिमान का ढांचा मात्र खड़ा था उस दिन भक्त प्रवर देवेंद्रनाथ मजुमदार ने थिएटर के श्रृंगार कक्ष में आकर बताया कि ठाकुर अभिनय देखने आए हैं गिरीश अपनी जगह से हिले बिना ही बोले अच्छा है तो फिर बाग ले जाकर बैठाइए देवेंद्र बाबू ने कहा क्या आप उनका स्वागत करने नहीं चलेंगे इस पर गिरीश ने कुछ नाराजगी के स्वर में उत्तर दिया मेरे न जाने पर क्या वे गाली से उतर नहीं सकेंगे परंतु वे उठकर गए। उस दिन सम्मुख पहुंचकर ठाकुर के सामने पद्म को देख गिरेश का पासान भी पिघल उठा उन्होंने ठाकुर को चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम किया नाटक के बीच मध्यांतर काल में ठाकुर दुमझले के कमरे में जाकर बैठे साथ देवेंद्र देवेन्द्र बाबू आदि भक्तगण थे गिरीश ने उन लोगों से बैठने के लिए अनुरोध किया फिर भी वे लोग खड़े ही रहे साहित्यकार गिरीश तब भी नहीं जानते थे कि वास्तव जगत में शिष्यगण गुरु को कितनी श्रद्धा के दृष्टि से देखते हैं अस्तु ठाकुर का गिरीश के साथ वार्तालाप होने लगा गिरीश को ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके भीतर एक नवीन धारा प्रवाहित हो रही हो पर इसी बीच ठाकुर भावा हो एक बालक के साथ खेलने लगे यह देखकर ग्रीस के मन में प्रबल रूप से विपरीत भाव का उदय हुआ और उसे समय ठाकुर ने कहा तुम्हारे मन में वक्रता है यह देखकर कि ये तो मन का भाव भी जान लेते हैं ग्रीस आश्चर्यचकित हो गए उन्होंने प्रश्न किया यह वक्रता कैसे जाए उत्तर मिला विश्वास रखने से मथुरा की गली में स्थित श्री रामचंद्र दत्त के मकान में गिरीश को ठाकुर का छठी बार दर्शन प्राप्त हुआ उस दिन अचानक ही गिरीश बाबू को एक चिट मिली जिसमें लिखा था कि परमहंस देव राम बाबू के यहाँ आ रहे हैं वे इस पेशो पश में पड़ गए कि अपरिचित व्यक्ति के घर जाना उचित होगा या नहीं परंतु तो एक अदृश्य आकर्षण के फलस्वरूप वहां पहुंच ही गए संध्या का समय था उन्होंने देखा राम बाबू के आंगन में ठाकुर नृत्य कर रहे हैं उनको घेर भक्तगण भी नाच रहे हैं और गा रहे हैं गीत का भावार्थ था गौरांग के प्रेम की तरंगों से नदियां डोल रही है नृत्य करते करते ठाकुर समाधि मस्त हो गए तब भक्तगण उनकी चरण धूल लेने लगे गिरीश के अहंकार और भक्ति के बीच द्वंद चलने लगा कि वे भी वैसा ही करें या नहीं उसी समय समाधि से व्यस्थित होकर ठाकुर ठीक उन्ही के सम्मुख आए और पुनः समाधि हो गए तब तो गिरीश ने आग्रहक ठाकुर की चरण थोड़ी ली संकीर्तन के पश्चात जब ठाकुर बैठक खाने में बैठे तो गिरीश बाबू ने पूछा मेरे मन की वक्रता जाएगी ना? आश्वासन मिला जाएगी उन्होंने फिर वही पूछा और फिर वही उत्तर मिला दो बार वही पूछने पर से जो अविश्वास प्रकट हो रहा था उसके लिए मनोमोहन बाबू ने गिरीश का कठोर स्वर में तिरस्कार किया यद्यपि अभिमानी गिरीश किसी का उल्हा सहन नहीं करते थे किंतु उस दिन अपने स्वभाव के विरुद्ध होने पर भी उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया बाद में जब वे थिएटर जाने को प्रस्तुत हुए तो बाबू थोड़ी दूर तक उनके साथ गए और उन्हें दक्षिणेश्वर जाने की सलाह दी गिरीश का मन एक एक स्तर ऊपर उठता जा रहा था दक्षिणेश्वर में सप्तम दर्शन के समय उन्हें प्रतीत हुआ कि गुरु ही जीवन के सर्वस्व है उस दिन उन्होंने ठाकुर के पास पद्मों में प्रणाम किया तथा मन ही मन गुरु ब्रह्मा आदि मंत्रों का उच्चारण किया ठाकुर ने उनसे बैठने को कहा तथा उपदेश देना आरंभ किया। पर ने मना करते हुए कहा मैं उपदेश नहीं सुनूंगा मैंने स्वयं कितने ही उपदेश लिखे हैं, उससे कुछ नहीं होता आप यदि मेरे लिए कुछ कर सके तो कर दीजिए ठाकुर ने रामलाल दादा से एक श्लोक सुनाने को कहा जिसका भावार्थ तथा विश्वास ही सब कुछ है ने पूछा आप कौन मैंने आपके दर्शन किए हैं तो भी मैं जो करता हूँ क्या वही किया जाना होगा ठाकुर ने गिरीश को कुछ भी त्यागने के लिए नहीं कहा बल्कि उन्हें भावात्मक विश्वास के राज पथ पर चलने का उपदेश दिया ठाकुर गिरीश की किसी भी बात पर मनाही नहीं करते थे एक बार जब एक भक्त ने उनसे ऐसा करने को कहा तो ठाकुर ने उत्तर दिया नहीं जी उसे कुछ भी कहना नहीं होगा वह स्वयं सब काट कर निकल सकेगा इस विषय में गिरीश ने भी साक्ष्य दिया है यह जो परम आश्रयदाता है मेरे द्वारा इनकी पूजा नहीं हुई मद्यपान करके मैंने उन्हें गालियां दी है उन्होंने जब श्री चरण सेवा का अवसर दिया तो मैंने सोचा है यह कौन सी आपत आ गई एक दिन गिरीश सुरापान करके पूर्णतया गिरीशतः अवस्था में घोड़ा गाड़ी से दक्षिणेश्वर आए ठाकुर ने लाटू से कहा जा देखा गाड़ी में कुछ छोड़ तो नहीं आया लाटू ने वैसा ही किया एक दिन जब गिरीश काशीपुर आए तो ठाकुर ने लाटू से तम्बाकू भर देने को कहा फिर फागू की दुकान से गरम कचौड़िया मंगाकर उन्हें खिलाई और स्वयं ही एक गिलास में जल डालकर उन्हें दिया। एक रात ग्रीस मित्रों के साथ के साथ घर में में डूबे हुए थे ऐसे समय उनके हृदय में दक्षिणेश्वर का आकर्षण अनुभव हुआ और वे तुरंत ही दो मित्रों के साथ घोड़ागाड़ी से वहां जा पहुंचे उस समय उद्यान का मुख्य द्वार बंद था लोग निद्रामग्न थे गिरेश की आवाज सुनकर ठाकुर बाहर आए फिर मद्यपान से उनमत गिरीश के हाथ पकड़कर वे आनंद पूर्वक हरिनाम गाते हुए नृत्य करने लगे उस स्ने का स्पर्श पाकर गिरीश का हृदय द्रवीभूत हो उठा बाद में गिरीश ने ठाकुर के बारे में कहा था मालूम नहीं वे पुरुष हैं या प्रकृति वे माता के समान स्नेहपूर्वक खिलाते थे फिर पिता के समान ज्ञानी तथा भक्त के आदर्श भी थे मैं नहीं जानता कि शास्त्रों में किसे ईश्वर कहा गया है परंतु मेरी धारणा थी कि जैसा मैं स्वयं से प्रेम करता हूं वैसा ही प्रेम यदि वे मुझसे करें तो वे ईश्वर हैं वे मुझे अपने ही समान स्नेह करते थे मुझे कभी कोई मित्र नहीं मिला पर वे मेरे परम सुहित थे क्योंकि मेरे दोस्तों को वे गुणों में परिणित कर दिया करते थे मेरे स्वयं से भी अधिक स्नेह वे मुझसे करते थे